टॉक निर्वाण उपनिषद नंबर फोर निरालंबपीठ संयोगदीक्षा विगोपदेश

दीक्षा संतोष च द्वादश आदित्यावलोकनम आश्रय रहित उनका आसन है परमात्मा के साथ संयोग ही उनकी दीक्षा है संसार से छूटना ही उपदेश है दीक्षा संतोष है और पावन भी बारह सूर्यों का वे

दर्शन करते हैं साधक की भूमिका के संबंध में ये सूत्र वे जो प्रभु को खोजने निकले हैं

उन्हें निरालंब हो जाना पड़ता है उन्हें और सब आश्रय खो देने पड़ते हैं तभी प्रभु का आश्रा मिलता है उन्हें असहाय हो जाना पड़ता है हेल्पलेस तभी सहायता उपलब्ध होती है जब तक उन्हें लगता है मैं ही कर लूंगा

जब तक उन्हें लगता है कि मैं ही समर्थ हू जब तक उन्हें लगता है कि मेरे पास साधन है आसरा है आलंबन है तब तक वे प्रभु की अनुकंपा पाने से वंचित रह जाते ऐसे ही जैसे वर्षा होती है पहाड़ पर भी होती है पर पहाड़ वंचित रह जाते

वे खुद ही अपने से इतने भरे हैं कि और उनमें भरने की जगह नहीं सुविधा नहीं गड्ढों में भी होती है वर्षा पर गड्ढे भर जाते हैं क्योंकि वे खाली है जो खाली है वो भर दिया जाता है जो भरा है वो खाली रह जाता है निरालंब पीठा आलंबन रहित आश्रय रहित

यही उनके होने का ढंग है यही उनका आसन है कोई सहारा नहीं कोई आलंबन नहीं असुरक्षित असुरक्षा की इस बात को थोड़ा गहरे में ध्यान कर लें। धन हो तो आदमी को लगता है मेरे पास कुछ है पद हो

तो लगता है मेरे पास कुछ है ज्ञान हो तो लगता है मेरे पास कुछ है ये सब साधन है यह सब आलंबन ये सब आश्रय इनके आधार पर आदमी अपने अहंकार को मजबूत करता है निरालंब पीठा सन्यासी तो वे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं

के पास कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है का ये अर्थ नहीं है कि वे बिना वस्त्रों के नग्न खड़े होंगे तभी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो नग्न खड़ा है बिना वस्त्रों के वो भी हो सकता है अपने त्याग को आलंबन बना ले और वह मेरे पास त्याग है दिगंबरत्व है नग्नता है सन्यास है मेरे पास कुछ है तो फिर आलंबन हो गए

और जब आपके पास कुछ है तो आप परमात्मा के द्वार पर पूर्ण भिक्षु की तरह खड़े नहीं हो पाते आपकी अकल कायम रह जाती बुद्ध ने इसलिए सन्यासियों को स्वामी का नाम नहीं दिया जानकर शब्द बहुत अद्भुत था भिक्षु भिखारी का कुछ भी नहीं है जिसके बाद

भिक्षा का पात्र है जो बस और कुछ भी नहीं वो जो भिक्षा का पात्र बुद्ध ने सन्यासियों के हाथ में दिया वो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही नहीं था बुद्ध कहते थे अपने को भी एक भिक्षा का पात्र ही जानना उससे ज्यादा नहीं तो ही उस परम सत्य की उपलब्धि हो सकेगी निरालंबन हो जाना

अति कठिन है मन कहता है कोई आलंबन कोई सहारा कोई आश्रय कुछ तो हाथ में हो अकेला न रह जाऊं असुरक्षित न रह जाऊं खतरे से बचने का कोई तो इंतजाम हो तो हम सब इंतजाम करते हैं ग्रस्त का अर्थ वही है जो आलंबन की तलाश कर

ग्रस्त का ये अर्थ नहीं कि जो घर में रहता है ग्रस्त का अर्थ है जो सुरक्षा का घर खोजता रहता है कहीं भी असुरक्षित नहीं हो सकता अल वाट ने एक अद्भुत किताब लिखी है उस किताब का नाम है विस्डम ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा की बुद्धिमत्ता

न्यास का अर्थ ही यही है संन्यास का अर्थ यह है कि हम जान गए ये बात कि सुरक्षा का उपाय करो कितना भी सुरक्षा हो नहीं पाती कितना ही धन जोड़ो आदमी निर्धन ही रह जाता है भीतर गरीब ही रह जाता है और कितनी ही शक्ति का आयोजन करो

भीतर आदमी असक्त ही रह जाता है और मृत्यु से बचने के लिए कितने ही पहले लगाओ मौत न मालूम किस अज्ञात मार्ग से बिना पदचाप किए आ जाती सारी सुरक्षा का इंजाम पड़ा रह जाता है और आदमी मिट जाता है संन्यास इस बात की प्रज्ञा इस बात की समझ है अंडरस्टैंडिंग है कि सुरक्षा करके भी सुरक्षा होती कहां

हो भी जाती तो भी ठीक था होती ही नहीं हो ही नहीं पाती सिर्फ धोखा होता है लगता है कि हम सुरक्षित हैं हो नहीं पाते सुरक्षित कभी जिंदगी असुरक्षा है सिर्फ मरे हुए लोगों के अतिरिक्त कोई भी सुरक्षित नहीं क्योंकि सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं मर सकते बाकी तो सभी मरेंगे

असुरक्षा चारों तरफ है हम असुरक्षा के सागर में हैं कूल किनारे का कोई पता नहीं गंतव्य दिखाई नहीं पड़ता पास में कोई नाव पतवार नहीं डूबना निश्चित है फिर आंखें बंद करके हम सपनों की नावें बना लेते आंखें बंद कर लेते हैं और तिंकों का सहारा बना लेते

को पकड़ लेते हैं सोचते हैं किनारा मिल गया ऐसे धोखा सेल्फ डिसेप्शन आत्मवंशना होती सन्यासी का अर्थ है जो इस सत्य को समझा कि सुरक्षा करो कितनी ही सुरक्षा नहीं होती मृत्यु से बचो कितने ही मृत्यु आती है कितना ही चाहो कि मैं न मिटू मिटना सुनिश्चित है

और जब सुरक्षा से सुरक्षा नहीं आती तो सन्यासी का अर्थ है कि वो कहता है हम असुरक्षा में राजी हैं। अब हम राजी हैं अब हम कोई झूठी नौ ना, ना बनाएंगे अब हम कागज के सहारे ना खोजेंगे अब हम ताश के महल खड़े ना करेंगे अब हम पहरेदार ना लगाएंगे अब हम तिनकों का सहारा ना पकड़ेंगे अब हम जानेंगे कि कोई कोल किनारा नहीं सुरक्षा का सागर है

और दूर बना निश्चित है मरना अनिवार्य है मिटेंगे ही हम राजी अब हम कोई उपाय नहीं खोजते और जो इतने होने को राजी हो जाते हैं अचानक वे पाते हैं असुरक्षा मिट गई अचानक वे पाते हैं सागर खो गया अचानक वे पाते हैं किनारे पर खड़े क्यों ऐसा क्यों हो जाता होगा ऐसा चमत्कार क्यों घटित होता है कि जो सुरक्षा खोजता है उसे सुरक्षा नहीं मिलती

और जो असुरक्षा के राजी हो जाता है वो सुरक्षित हो जाता है ऐसा मृकुल ऐसा चमत्कार क्यों घटित होता है उसका कारण है। जितनी हम सुरक्षा खोजते हैं उतनी ही हम असुरक्षा अनुभव करते हैं असुरक्षा का जो अनुभव है वो सुरक्षा की खोज से पैदा होता है जितना हम डरते हैं

जितना हम भयभीत होते हैं उतने हम भय के कारण अपने चारों तरफ खोज के खड़े करते हैं वो जो असुरक्षा का सागर मैंने कहा वो है नहीं वो हमारी सुरक्षा की खोज के कारण निर्मित हुआ है एक विशेष सर्किल है एक दुष्ट चक्र है असुरक्षा के आकांक्षा

सुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वो असुरक्षा पैदा कर देती है जब असुरक्षा पैदा हो जाती है तो हमारे भीतर और बचने की आकांक्षा पैदा होती है वो और असुरक्षा पैदा कर देती है सागर बड़ा होता जाता है भीतर बचने की आकांक्षा प्रगाड़ होती जाती वही आकांक्षा सागर को बड़ा करती जाती सन्यासी का अनुभव यह है कि जो सुरक्षा का ख्याल ही छोड़ देता है

उसकी अब कैसी असुरक्षा जिसने मरने के लिए तैयारी कर ली जो राजी हो गया उसकी कैसी मौत अब मौत करेगी भी क्या वो तो उसी पर कुछ कर पाती है जो बचता था भागता था सुरक्षा इंतजाम करता था कि मौत आ ना जाए मौत उसी के लिए है जो मौत से भयभीत है जो भयभीत ही नहीं है जो मौत को आलिंगन करने को तैयार है

उसके लिए कैसी मौत मौत मौत में नहीं मौत के भय में उस भय के कारण हमें रोज मरना पड़ता है रोज मरने में ही जीना पड़ता है जी ही नहीं पाते मरते ही रहते हैं निरालंब पीठा सन्यासी निरालंब होने को ही अपनी स्थिति मानते हैं वही स्थिति है वे मांग ही नहीं करते

वे कहते ही नहीं कि हमें बचाओ वे कहते हम तैयार हैं जो भी हो वे सूखे पत्तों की तरह हो जाते हवाएं जहां ले जाती वहीं चले जाते हैं। वे नहीं कहते कि पश्चिम जाएंगे कि पश्चिम हमारा किनारा है कि पूरब जाएंगे कि पूरब हमारी मंजिल है वे नहीं कहते कि हवा हमें आकाश में उठाए और बादलों के सिंहासन पर बैठा दे

हवा नीचे गिरा देती है तो वे विश्राम करते हैं वृक्षों के तले में हवा ऊपर उठा देती है तो वे बादलों में परिभ्रमण करते हैं हवा पूरब ले जाती है तो वे पूरब चले जाते हैं हवा पश्चिम ले जाती है तो वे पश्चिम चले जाते हैं उनका कोई आग्रह नहीं है कि हम कहीं जाना है जिनका कोई आग्रह नहीं है जो किसी विशेष स्थिति के लिए आतुर नहीं है कि ऐसा ही हो जो भी होता है उसके लिए राजी है

उनके जीवन में कष्ट समाप्त हो जाता है इसलिए अलन वाट ने कहा है विस्डम ऑफ इनसिक्योरिटी जो बुद्धिमान है वे असुरक्षा के लिए राजी हो जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं सन्यासी से ज्यादा सुरक्षित कोई भी नहीं और ग्रस्त से ज्यादा असुरक्षित कोई भी नहीं और ग्रस्त से ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम कोई नहीं करता और सन्यासी से कम सुरक्षा का इंतजाम कौन करता

निरालंब पीठा ये बहुत अद्भुत और छोटे से शब्द हैं उनकी बैठक उनका आसन निरालंब होना है और जब कोई व्यक्ति इतना साहस जुटा लेता है तो उसे परमात्मा का आलंबन तत् तत् उपलब्ध हो जाता है

परमात्मा केवल उनके ही काम आ सकता है जिनका ये भ्रम छूट गया कि हम हमारे काम आ सकते हैं हम कुछ कर लेंगे ऐसी जिनकी भ्रांति टूट गई जिनके कर्ता का भाव टूट गया परमात्मा की सहायता केवल उन्हीं को उपलब्ध हो सकती क्षण की भी देर नहीं लगती परमात्मा की ऊर्जा दौड़ पड़ती है आपके रोए रोए में समाचार

लेकिन हम अपने पर ही भरोसा करके चलते हैं सोचते हैं अपने को बचा लेंगे कितने लोग सोचते रहे यही जहां आप बैठे एक एक आदमी जहां बैठा है वहां कम से कम दस दस आदमियों की कब्र बन चुकी कम से कम जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है इंच भर जहां दस कब्रें न बन चुकी हैं

आदमियों की कह रहा हूं और प्राणियों की तो बात अलग वे भी यही सोचते थे जो आप सोच रहे हैं उन्हीं की जगह पर बैठकर कर वहां दस आदमी गड़े जले वहां दस आदमियों की राख आपके नीचे वे भी यही सोच रहे थे आप भी बैठ के यही सोच रहे हैं, आपके बाद भी उसी जगह और लोग बैठ के सोचते रहेंगे क्या सोच रहे हैं लेकिन एक बात नहीं देखते कि हमारे उपाय से कुछ भी तो उपाय नहीं होता

तो फिर हम निरुपाय होने का उपाय कर लें निरालंब पीठ का अर्थ है निरुपाय जो हो गए जो कहते हैं हम कुछ भी ना कर पाएंगे तेरी मर्जी उसके लिए हम राजी हैं तो तू डुबा दे यही तो यही हमारा किनारा है संयोग ही उनकी दीक्षा है संयोग दीक्षा

ये सूत्र ऐसे हैं जैसे केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के सूत्र होते हैं इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राफिक है उपनिषद संयोग दीक्षा बस इतना कहा है दीक्षा के लिए कि संयोग ही उनकी दीक्षा है टू बी इन कम्युनियन इज द इनिशिएशन

परमात्मा के साथ जुड़ जाना ही उनका दीक्षा है परमात्मा के साथ सेतु खोज लेना ब्रिज बना लेना परमात्मा और अपने बीच आवागमन की एक जगह बना लेना ही उनकी दीक्षा है दीक्षित का अर्थ ही यही होता है दीक्षा का अर्थ यही होता है कि मैं अब

अपने तक नहीं जीऊंगा वो जो विराट है जिससे मैं आया और जिसमें वापस लौट जाऊंगा अब मैं उसके साथ संयुक्त होकर जीऊंगा अब मैं अपने को पृथक मानकर करना जीऊंगा अब मैं बूंद की तरह नहीं सागर के साथ एक होकर जीऊंगा निश्चित ही सागर के साथ एक होना खतरनाक है क्योंकि बूंद मिट जाती लेकिन है लेकिन यह खतरा बहुत ऊपरी

क्योंकि सागर के साथ बूंद तो मिट जाती है लेकिन मिट जाती है इस अर्थों में कि सागर हो जाते क्षुद्रता टूट जाती है विराट के साथ मिलन हो जाता लेकिन विराट के साथ हिम्मत तो जुटानी पड़ती है अपनी क्षुद्र सीमाओं को तोड़ देने की अगर अपने घर के आंगन को आकाश के साथ एक करना हो तो घर के आंगन की दीवारें तो तोड़ ही देनी पड़ेंगी अगर आप दीवालों को आंगन समझते थे तो आपको लगेगा भारी नुकसान हुआ

और अगर दीवारों के बीच में गिरे हुए आकाश को आनंद समझते थे तो समझेंगे कि लाभ ही लाभ वो आपकी समझ पर निर्भर करेगा अगर आपने अपने अहंकार की सीमा को समझा था यही मैं हूं तो आप समझेंगे मिटे अगर आपने अहंकार के भीतर गिरे हुए शून्य को चैतन्य को भगवत्ता को समझा था यही मैं हूं

तो दीवार गिर जाने से अनंत के साथ एक हो गया विराट उपलब्धि है फिर खोना जरा भी नहीं है पाना ही पाना है संयोग दीक्षा ऐसे संयोग का नाम दीक्षा है जहां आपके आंगन की दीवालें गिर जाती और विराट आकाश से हो जाता है जहां बूंद अपनी सीमाएं छोड़ देती साहस का कदम

बहुत बड़े साहस का कहें दुस्साहस का क्योंकि हम सब की मनोदशा यही है कि हम अपनी सीमा को ही अपना अस्तित्व समझते हैं सीमा में जो घिरा है उसे नहीं सीमा को ही अपना अस्तित्व समझते हैं तो बड़े दुस्साहस की जरूरत पड़ेगी

अपने को छोड़ना खोना मिटना जीसस कहते थे जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा और जो अपने को मिटा देगा उसके मिटने का कोई भी उपाय नहीं जीसस के पास एक युवक आया एक रात निकोडेमस और निकोडेमस ने कहा

कि मैं सब छोड़ने को तैयार हूं मुझे स्वीकार कर ले मुझे अंगीकार कर ले जिसने कहा तू स्वयं को छोड़ने को तैयार है उसने कहा और सब छोड़ने को तैयार हो तो जिसने कहा लौट जा वापस जिस दिन स्वयं को छोड़ने को तैयार हो उस दिन आ जाना क्योंकि हमें प्रयोजन नहीं कि तू कुछ और छोड़ हमें इतना ही प्रयोजन है कि तू अपने को छोड़

और अपने को कोई ना छोड़े तो संयोग नहीं होगा दीक्षा नहीं होगी ये तो सब प्रतीक है कि सन्यासी का हम नाम बदल देते सिर्फ इसी ख्याल से उसकी पुरानी आइडेंटिटी उसका पुराना तादाद छूट जाए कल तक जिन सीमाओं से जिस नाम से समझा था कि मैं हूं वो टूट जाए उसके वस्त्र बदल देते हैं ताकि उसकी इमेज बदल जाए उसकी जो प्रतिमा थी कल तक की लगता था ये मैं हूं

ये कपड़ा ये ढंग वो टूट जाए बाहर से शुरू करते हैं क्योंकि बाहर हम जीते और बाहर से ही बदलाव बदलाहट की जिसकी हिम्मत नहीं है वो भीतर से बदलने की तैयारी कर पाएगा ये जरा कठिन मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कपड़े तो बाहर है बदलाहट तो भीतर की चाहिए मैं उनसे पूछता हूं कपड़े बदलने तक की हिम्मत तुम्हारी नहीं

तुम भीतर की बदलाहट कर पाओगे कपड़े बदलने में कुछ भी तो नहीं बदल रहा तो मुझे भी पता है लेकिन तुम कपड़ा बदलने तक का साहस नहीं जुटा पाते और तुम कहते हो हम आत्मा को बदल लेंगे शायद अपने को धोखा देना आसान होगा आत्मा को बदलने की बात नहीं क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे

खुद को भी पता नहीं चलेगा ये कपड़े पता चलेंगे लेकिन जो बदलने के लिए तैयार है वो कहीं से भी शुरू कर सकता है भीतर से शुरू करना कठिन है क्योंकि भीतर का हमें कोई पता ही नहीं भोजन करते वक्त हम नहीं कहते कि ये तो बाहरी चीज है क्या भोजन करना

पानी पीते वक्त नहीं कहते कि ये तो बाहरी चीज है इसके पीने से क्या प्यास मिटेगी प्यास तो भीतर है नहीं ये हम नहीं कहते हैं लेकिन सन्यास लेना हो तो हम सोचते हैं कपड़ा बदलने से क्या होगा ये तो बाहर है और आप जो है बाहर का ही जोड़ है गुलजमा फिलहाल भीतर का तो कोई पता ही नहीं

उस भीतर के पता उस भीतर का पता मिल जाए इसी की तो खोज है इमेज तोड़नी पड़ती है प्रतिमा विसर्जित करनी पड़ती है वो जो हम हैं अब तक उसमें कहीं से तोड़ पैदा करनी पड़ती और अच्छा है कि सीमाओं से ही तोड़ शुरू करें क्योंकि सीमाओं पर ही हम जीते हैं अंतस में हम जीते नहीं है लेकिन वस्तुतः दीक्षा तो फलित तभी होती है

जब भीतर का तार जुड़ जाता है आनंद से जब आप बैठे हों सागर के किनारे मौन हो जाएं, थोड़ी देर में सागर कौन है और आप कौन है यह फासला गिर जाएगा आकाश के नीचे लेटे हो मौन हो जाएं, कौन तारा है और कौन देखने वाला है थोड़ी देर में फासला दे गिर सब फासला विचार का है

वियोग विचार का है संयोग निर्विचार का है जहां भी निर्विचार हो जाएंगे वहीं संयोग हो जाएगा एक वृक्ष के पास बैठ जाएं और निर्विचार हो जाए तो वृक्ष और वृक्ष को देखने वाला दोनों रह जाएंगे दे ऑब्जर्व एंड द ऑब्जर्वेबिली वन जो देख रहा है वो और वो जो देखा जा रहा है एक हो जाएगा

एक क्षण को भी ऐसा अनुभव हो जाए कि वो जो धूप मुझे घेरे हुए है वो और मैं एक हूं वो जो वृक्ष मुझ पर छाया किए है वो और मैं एक हूं बदलियां जो आकाश में तैर रही वो और मैं एक हूं ये विचार से नहीं या आप सोच सकते हैं या आप वृक्ष के पास बैठ के सोच सकते हैं कि मैं और वृक्ष एक हूं तब संयोग नहीं होगा

के भी सोचने वाला मौजूद है और ये जो कह रहा है मैं एक हूं ये अपने को समझा रहा है कि मैं एक हूं और समझाने की तभी तक जरूरत है जब तक अनुभव नहीं होता कि एक हूं। के पास निर्विचार हो जाए तो अचानक उद्घाटन होगा कि एक हूं ये विचार नहीं होगा तब ये रोए रोए में प्रतीत होगा वृक्ष के पत्ते हिलेंगे तो लगेगा मैं हिल रहा हूं

वृक्ष में फूल खिलेंगे तो लगेगा मैं खिल रहा हूं वृक्ष से सुगंध फैलने लगेगी तो लगेगी मेरी सुगंध लगेगी ये विचार नहीं होगा ये प्रती होगी ये आत्मिक अनुभव होगा ऐसा जिस दिन समस्त अस्तित्व के साथ लगने लगता है उस दिन दीक्षा है संयोग दीक्षा उठते बैठते चलते

श्वास श्वास में कण कण में रोए रोए में ऐसी प्रतिति होने लगती है एक ही, एक ही है वो जो आपकी छाती में छुरा भोंक दे वो शत्रु भी एक ही है वो हाथ जो छाती में छुरा भोंक गया है मेरा ही है। तब तब दीक्षा

तब संयोग तो ऋषि कहता है संयोग दीक्षा वियोग उपदेश एक ही उपदेश है वियोग किससे वियोग और किससे संयोग जो हम नहीं है उससे वियोग और जो हम हैं उससे संयोग

जो स्वप्न जैसा है उससे वियोग और जो सत्य है उससे संयोग जो हमने ही प्रोजेक्ट किया है हमने ही प्रक्षेप किया है उस विचार के जगत से वियोग और जो है हमसे पहले से और हम नहीं होंगे तब भी होगा उस अस्तित्व के जगत से संयोग हम सब एक अपनी दुनिया बना के ए वर्ल्ड

फोन परल बक ने किताब लिखी है अपने जीवन संस्मरण की माई सेवरल वर्ल्स मेरे अनेक जगत ठीक है नाम क्योंकि एक आदमी प्रत्येक आदमी अलग अलग जगत में जीता है एक ही घर में अगर सात आदमी होते हैं तो सेवन वर्ल्ड सात दुनियाएं होती

क्योंकि बेटे की दुनिया वही नहीं हो सकती जो बाप की है और इसलिए तो घर में कले होती सात दुनिया एक घर में रहें सात जगत तो कले होने ही वाली सात बर्तन में हो जाती तो सात जगत बड़ी चीजें हैं घर बहुत छोटा है उपद्रव सुनिश्चित है ट्रेस पासिंग हो गई ही बाप की दुनिया बेटे की दुनिया पे चढ़ना चाहेगी बेटे की दुनिया बाप की दुनिया पर चढ़ना चाहेगी पत्नी पति की दुनिया पर कब्जा करना चाहेगी

इस जमीन पर इस समय कोई तीन अरब आदमी है तो तीन अरब जगत है जगत वो नहीं है जो हमारे बाहर है जगत वो है जो हम निर्मित करते हैं वो हमारा कंस्ट्रक्शन है समझे? एक वृक्ष के पास आप भी बैठे हुए हैं आप एक बड़ई हैं एक चित्रकार बैठा हुआ है

एक कवि बैठा हुआ है एक प्रेमी बैठा हुआ है जिससे उसकी प्रेमिका मिली नहीं और एक ऐसा प्रेमी बैठा हुआ है जिससे उसकी प्रेमिका मिल गई तो बड़े के लिए वृक्ष में सिवाए फर्नीचर के कुछ भी दिखाई नहीं पड़े

वृक्ष एक ही है लेकिन बड़े फर्नीचर की दुनिया में बैठा होगा भगवान चमहार को आपके जूते के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता वो आपको आपके जूते के नंबर से पहचानता दर्जी की आपसे जो पहचान है वह आपके कपड़े के नाप से

चम्हा को चेहरा भी देखना नहीं पड़ता सड़क पर गुजरते हुए लोगों की जूतों की हालत देखकर वो जानता है कि माली हालत क्या होगी चेहरा देखने की जरूरत नहीं और बैंक बैलेंस देखने की भी जरूरत नहीं जूते की हालत ही बता देती है कि आदमी किस हालत में होगा उसकी अपनी दुनिया है तो बड़े अगर बैठा है वृक्ष के नीचे तो वो वृक्ष उसके लिए संभावी फर्नीचर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है

उस वृक्ष में फूल नहीं खेलते कुर्सियां मेजे लगती वो एक उसकी अपनी दुनिया उसके बगल में जो चित्रकार बैठा है वृक्ष हरा दिखाई पड़ते हैं और हरा लगता है कि एक रंग है लेकिन चित्रकार को हरे हजार रंग हजार सेड है हरे रंग वो चित्रकार को ही दिखाई पड़ती है आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ती हरा यानी हरा

उसमें कोई और मतलब नहीं होता लेकिन चित्रकार जानता है कि हर वृक्ष अपने ढंग से हरा है दो वृक्ष एक से हरे नहीं हरे में भी हजार हरे हैं पत्ता पत्ता अपने ढंग से हरा है तो जब चित्रकार देखता है वृक्ष को तो उसे जो दिखाई पड़ता है वो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता उसे पत्ते पत्ते का व्यक्तित्व तो दिखाई पड़ता है वही उसके पास एक कवि बैठा है तो वृक्ष उसके लिए काव्य बन जाता

थोड़ी देर में वृक्ष खो जाता है और वो काव्य के लोक में प्रवेश कर जाता है। वो हमें कभी ख्याल में नहीं आएगा कि कभी किस यात्रा पर निकल गया उसका अपना जगत है उसी खिले हुए फूलों से लदे हुए वृक्ष के नीचे जहां की वर्षा की तरह फूल गिर रहे हो जिस प्रेमी को उसकी प्रेस ही नहीं मिल सकी है वहां उसे फूल

कांटे जैसे दिखाई पड़ते रहे फूल उदास मालूम होंगे वृक्ष रोता हुआ और मरता हुआ मालूम होगा इससे वृक्ष का कोई संबंध नहीं ये उसके अपने भीतर के जगत का विस्तार है जो वो वृक्ष पर फैला देता पूर्णिमा का चांद भी उदास प्रेमी को उदास मालूम पड़ता है प्रफुल्ल प्रेमी को अमावस की रात भी काफी चांदनी से भरी मालूम होती काफी उजाली हो

हम अपने जगत को अपने भीतर से फैलाते हैं अपने चारों तरफ एक प्रोजेक्शन है एक प्रक्षेद है हर आदमी अपने भीतर बीज लिए है अपने जगत का और अपने चारों तरफ फैला देता है वियोग इस जगत से निरंतर हम सुनते रहे कि सन्यासी संसार को छोड़ देता है लेकिन हमें मतलब पता नहीं कि संसार का मतलब ही क्या होता है इस प्रोजेक्टेड

ये जो प्रत्येक व्यक्ति अपने बाहर एक जगत का फैलाव करता है वो सपने का जगत है बिल्कुल झूठा है वो मेरा फैलाव मेरे मरने के साथ मिट जाएगा वो जगत हर आदमी के मरने के साथ एक दुनिया मरती है जो थी वो तो बनी रहती है लेकिन जो हमने फैलाई थी बनाई थी हमारा सपना था वो खो जाता

संसार के त्याग का मतलब ये नहीं कि जो चट्टान है इनको छोड़ देना ये जो वृक्ष है इनको छोड़ देना या जो लोग हैं इनको छोड़ देना संसार के त्याग का अर्थ है वो जो प्रोजेक्शन है हमारा प्रक्षेप है उसे छोड़ देना जो है उसे वैसा ही देखना उस पर कुछ भी आरोपित ना करना अगर उसी वृक्ष के नीचे जिसकी मैंने बात की एक संन्यासी खड़ा हो उसका कोई जगत नहीं है

सन्यासी का अर्थ है जिसका कोई जगत नहीं है चीजों को देखता है जैसी भी है अपनी तरफ से आरोपित नहीं करता इम्पोज नहीं करता उन पर कुछ थोपता नहीं है असल में किसी पर भी कुछ थोपना बड़ी हिंसा है एक वृक्ष को मैं अपनी उदासी थोप दू और कहूं कि वृक्ष बड़ा उदास मालूम पड़ता है तो मैं हिंसा कर रहा हूं

चांद पर मैं अपनी प्रफुल्लता थोप दूं कहूं कि चांद बड़ा आनंदित मालूम पड़ रहा है क्योंकि मैं आज आनंदित हूं क्योंकि लाटरी मुझे मिल गई तो मैं बड़ी हिंसा कर रहा हूं और मैं एक झूठ का विस्तार कर रहा हूं वियोग उपदेश उपनिषदों का ऋषियों का इतना ही उपदेश है कि इस संसार से जो हम फैला लेते हैं उससे वियोग उससे अलग हो जाना

एक संसार है जो परमात्मा का फैलाव है और एक संसार है जो हमारा फैलाव हमारा फैलाव गिर जाना चाहिए तो हम परमात्मा के संसार से संबंधित हो सकते हैं जब तक मेरा अपना फैलाव है तब तक संयोग कैसे होगा उससे जो परमात्मा का है मेरे एक मित्र थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और

ख्या विद्वान थे अर्थशास्त्र के ऑक्सफोर्ड में भी प्रोफेसर थे फिर यहाँ भारत के भी अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे जब पहली दफे मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बड़ी अजीब हुई रास्ते से मैं निकल रहा था सांझ का अंधेरा था कोई सूरज ढल रहा था ढल गया था करीब करीब अंधेरा उतर रहा था घूमने में निकला था रास्ते पर हम दोनों अकेले थे मैं उन्हें जानता नहीं था

जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा उन्होंने खींचे से निकाल के जोर से सीटी बजाई और फिर दूसरे खींचे से निकाल के एक छोरा बाहर किया नाम उनका मैं जानता था परिचय कभी नहीं हुआ था मैंने नमस्कार किया मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दूर रहिए पूछा बात क्या है फिर उनसे संबंध मित्रता बनी

तो पता चला दो साल से वो भयभीत है और हर आदमी उन्हें लगता है कि उनकी हत्या करने आ रहा है तो अकेले में किसी आदमी को देख के वो दो इंजाम अपने साथ रखते हैं एक खीसे में सीटी रखते हैं जोर से बजाने के लिए ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाए दूसरे खीसे में छुरा रखते हैं अब ये आदमी एक दुनिया में रह रहा है हत्यारों की जो इसका ही फैलाव है

किसी को प्रयोजन नहीं है किसी को मतलब नहीं प्रोफेसर को मारेगा भी कौन हो किस लिए मारेगा मारने के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए और मरने की भी तो कोई योग्यता होनी चाहिए प्रोफेसर को मारने निरी प्रोफेसर को मारने कौन जाएगा और किस लिए इस बिचारी से कुछ भी तो बनता बिगड़ता नहीं है ये तो ऐसा है जैसे ना हो तो बराबर जिस दिन लोग स्कूल के मास्टरों की हत्या करने लगेंगे उस दिन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी

इनसे ज्यादा निरीह तो प्राणी होता ही नहीं मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हें मारने का कोई कारण भी नहीं है कौन परेशानी में पड़ेगा तुम्हें मारकर उनको ख्याल है कि सारी दुनिया उनकी हत्या करना चाहती और वो कारण खोज लेते हैं वो देखते रहते हैं कि आदमी आ रहा है किस तरह की चाल चल रहा है इसकी आंख किस ढंगी है कुछ संदिग्ध सस्तिशियस तो नहीं है

और उनको देख के और उनके देखने के ढंग को और उनके खड़े होने को देख के दूसरा आदमी बेचारा सस्वीशियस हो जाता है। उनका जो ढंग है वो ऐसा है कि दूसरा आदमी सहज नहीं रह सकता उनके साथ वो भी थोड़ा और उसकी बेचैनी उनको और फिर विशेष शुरू हो जाता है थोड़ी देर में ही वो दुश्मन की हालत में खड़ा कर देते हैं हम सब ऐसे ही जी रहे हैं हम सब ने एक एक दुनिया बना रखी है अपने चाल की वियोग उपदेश

इस दुनिया से वियोग होना पड़े छोड़ देना पड़े तोड़ देना पड़े ये ये गोरख धंधा है ये बिल्कुल मानसिक है ये बिल्कुल बिल्कुल विक्षिप्तता है पागलपन है इस वियोग को ही ऋषियों का उपदेश कहा गया है और इस वियोग के बाद ही संयोग हो सकता है परमात्मा से वो जो परमात्मा का अस्तित्व है

जब हमारे सब प्रोजेक्टेड ड्रीम्स हमारे प्रक्षिप्त स्वप्न गिर जाए हमारी सारी कल्पनाएं गिर जाए तो सत्य का उद्घाटन तो संयोग हो सकता है दीक्षा संतोष है और पावन भी दीक्षा संतोष पावन चार दीक्षा संतोष है।, है और पावन भी दो बातें दीक्षा संतोष है ये कभी ख्याल में भी ना आया होगा

कि परमात्मा से मिल जाने के अतिरिक्त इस जगत में और कोई संतोष कोई कंटेटमेंट नहीं वियोग असंतोष है जैसे किसी मां से उसका छोटा सा बेटा बिछड़ गया हो असंतुष्ट हो ठीक वैसे ही हम अस्तित्व से बिछड़ जाते हैं और असंतुष्ट है

उस असंतोष में हम बहुत उपाय करते हैं संतोष के लेकिन सब असफल होते हैं सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक ही संतोष है वो मिलन संयोग उससे जिससे हम छूट गए वापस उस मूल स्रोत से एक हो जाना इसलिए सन्यासी के अतिरिक्त संतुष्ट आदमी होता ही नहीं हो ही नहीं सकता बाकी सब आदमी असंतुष्ट होंगे ही वे कुछ भी करें

असंतोष उनका पीछा ना छोड़ेगा वे कुछ भी पालें या खोदे असंतोष से उनका संबंध बना ही रहेगा वे धनी हों कि निर्धन वे दीन हों दरिद्र हों कि सम्राट असंतोष उनका पीछा करेगा असंतोष छाया की तरह पीछे लगा ही रहेगा कहीं भी जाए आप सिर्फ एक जगह असंतोष नहीं जाता

वो परमात्मा से जो मिलन है वहां पर असंतोष नहीं जाता उसके कई कारण पहला कारण तो यह है कि हमने कभी पूछा ही नहीं अपने से कि हम असंतुष्ट क्यों है रास्ते पर एक कार गुजरती दिखाई पड़ जाती है तो हम सोचते हैं ये कार मिल जाए तो संतोष मिल जाए एक महल दिखाई पड़ जाता है

तो सोचते हैं ये महल मिल जाए तो संतोष मिल जाए एक सम्राट दिखाई पड़ जाता है तो सोचते हैं सिंह आसन अपना हो तो संतोष मिल जाए और कभी अपने से पूछा नहीं कि मेरे असंतोष का कारण क्या है क्या कार न होने से मैं असंतुष्ट हूं क्या महल न होने से मैं असंतुष्ट हूं पद न होने से मैं असंतुष्ट हूं तो फिर थोड़ा मन में सोचे

समझने की मिल गई कार मिल गया महल मिल गया सम्राट का पद पूछे अपने से मिल गया संतोष आएगा और तत्काल लगेगा कि कोई संतोष आ नहीं सकता लेकिन सो हो सकता है कि ये सिर्फ हम सोच रहे हैं इसलिए ना मालूम पड़े तो वो जो कार में बैठा है उसकी शकल को देखें तो वो जो महल में विराजमान है उसके आसपास परिभ्रमण करें जरा। वो तो जो पद पर बैठा हुआ है

उससे जाके पूछें कि संतुष्ट हो उसे भी ऐसा ही लगा था एक दिन वो भी हमारे जैसा ही आदमी है उसे भी लगा था कि पद पर होकर संतोष हो जाए फिर पद पर आए तो बहुत दिन हो गए संतोष तो जरा भी नहीं आया हाँ अब उसे लग रहा है कि किसी और बड़े पद पर होकर संतोष हो जाए ऐसे जीवन क्षीण होता रिक्त होता

मिटता, टूटता रेत में खो जाती जैसे कोई ऐसे हम खो जाते, और जाते। और हमने कभी ठीक से पूछा ही नहीं कि हम असंतुष्ट क्यों हमारे असंतोष का कुल कारण इतना है कुल कारण ही इतना है कि हम अपनी जड़ों से टूट गए हैं, अपरुट हो गए हैं। हमें कोई पता ही नहीं कि हमारी जड़े कहां है हम किससे जुड़े हैं और किससे हम जीवन पाते हैं

उस मूल स्रोत का हमारा कोई संबंध मालूम नहीं पड़ता हम अपनी खोपड़ी में कैद हो गए हैं जड़ों से हमारा संबंध टूट गया हम सिर्फ विचार करते रहते हैं अस्तित्व एक्जिस्टेंशियल सत्ता से हमारा कहीं कोई मिलन नहीं होता हम सिर्फ विचार करते रहते हैं विचार में ही जी रहे हैं और विचार का कोई भी मूल्य नहीं अस्तित्व का मूल्य है

होना पड़ेगा कहीं सिर्फ सोचने से कुछ भी ना होगा तो ऋषि कहता है दीक्षा संतोष है क्योंकि जैसे ही मिलन होता है परमात्मा से जरा सा क्षण भर के लिए भी संपर्क जुड़ जाता है वैसे ही संतोष की वर्षा हो जाती कहीं कोई असंतोष नहीं रह जाता खोजे भी नहीं मिलता है

और दूसरी बात ऋषि कहता दीक्षा पावन भी पावन बहुत कीमती शब्द है उसे थोड़ा समझ लेना पड़े पावन का अर्थ केवल पवित्र नहीं होता भाषा को में वही लिखा है कि पावन का अर्थ पवित्र लेकिन भाषा कोष स...

कि अपनी मजबूरियां पावन का अर्थ पवित्र होता है लेकिन एक भेद के साथ विथ डिफरेंस पवित्र उसे कहते हैं जो अपवित्र हो सकता है पावन उसे कहते हैं जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना पवित्र उसे कहते हैं जिसमें विकल्प है अपवित्र भी हो सकता है।

पावन उसे कहते हैं जिसका पवित्रता स्वभाव है जैसे सोना है वो अशुद्ध भी हो सकता है मिट्टी उसमें मिल सकती है तो पवित्र सोना हो सकता है अपवित्र सोना हो सकता है लेकिन जैसा मैंने कहा आकाश है वो पावन है उसको अपवित्र करने का कोई उपाय नहीं उसमें अशुद्ध मिलाने का कोई उपाय नहीं

तो दीक्षा संतोष भी है और पावन भी दीक्षा के बाद अपवित्र होने का कोई उपाय नहीं वो असंभावना है सन्यासी अपवित्र नहीं हो सकता वो पावन है प्रभु से जुड़ गई हो जरा सी भी धारा तो फिर अपवित्रता का कोई उपाय नहीं है

के भुओ में एक भिक्षु ने एक दिन बुद्ध को आकर कहा कि गांव में वैश्या है उसने मुझे निमंत्रण दे दिया कि मैं उसके घर चुकू इस वर्षा काल में बुद्ध ने कहा जाओ क्योंकि तुम पावन हो गए हो भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी फैल गई वैश्य बहुत सुंदरी थी सम्राटों को भी उसके द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ती

एक भिक्षु ने खड़ा होकर कहा कि तो आप उचित नहीं कर रहे हैं चार महीना वेश्या के घर में यह भिक्षु रहे कहीं अपवित्र हो जाए तो बुद्ध ने कहा इसीलिए मैंने कहा अगर पवित्र होता तो रोकता पावन चार महीने बाद बात, बात होगी

उस दीक्षु ने कहा तो कल मैं भी अगर कहू कि किसी वैश्या का मुझे निमंत्रण मिल गया तो मुझे आज्ञा मिलेगी बुद्ध ने कहा तुम पवित्र भी नहीं हो और वैश्या तुम्हें निमंत्रण देगी ऐसा नहीं तुम निमंत्रण मांग रहे हो

तुम व्यास्या को निमंत्रण दे रहे हो नहीं तुम्हें आज्ञा नहीं मिलेगी स्वभावता बेचैनी रही चार महीने भिक्षुओं ने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि वो भिक्षु जो व्यासा के घर में ठहरा है क्या कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है खिड़की द्वार दरवाजों से झांका होगा पता लगाई होंगी अफवाहें उड़ाई बुद्ध के पास रोज खबरें आने लगी कि भ्रष्ट हो गया बर्बाद हो गया या आपने क्या कि?

बुद्ध सुनते रहे चार महीने बाद भिक्षु आया तो वो अकेला नहीं आया था वैश्य भी भिक्षुणी होकर आ गई थी पवित्र अगर अपवित्र के संपर्क में आए तो अपवित्र हो सकता है पावन अगर अपवित्र के संपर्क में आए तो अपवित्र पवित्र हो जाता है वो पारस है वो लोहे को भी सोना कर दे

दीक्षा संतोष है और पावन पावन के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है प्योर एक शब्द है होली तो पावन का अर्थ है होली दिव्य पारस जैसी है कोई उपाय नहीं उसे छूने का उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता

आकाश का मैंने कहा जैसे आग है आग को अपवित्र नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ भी डालो वो जल जाएगा और राख हो जाएगा और आग पावन ही बनी रहेगी इसलिए अपवित्र आग नहीं होती मुर्दा जब जलता है चिता पर तब भी वे लपटें अपवित्र नहीं होती वे लपटें पावन ही होती है असल में अपवित्र को डालो तो जल जाता है राख हो जाता है।

आग को नहीं छू पाता आस्पर्शित आग अलग खड़ी रह जाती दूर उसके पास पहुंचने की कोई गति नहीं है तो ऋषि कहते हैं दीक्षा पावन भी है संतोष भी और ऐसी दीक्षा को जो उपलब्ध है वे बारह सूर्यों का दर्शन करते हैं बारह सूर्यों का क्या अर्थ एक सूर्य को तो हम जानते हैं बारह सूर्य

केवल कहने का ढंग है वे इतने प्रकाश का अनुभव करते हैं जैसे कि उनके भीतर बारह सूर्य हो गए एक सूर्य नहीं बारह जैसे सारा उनका अंतराकाश सूर्यों से भर गया हो वे इतने प्रकाशोज्वल चेतना की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। जैसे भीतर बारह सूर्य चल।

लेकिन इस क्रम से प्रवेश हो आश्रय रहित हो उनका आसन निरालंब पीठा संयोग हो उनकी दीक्षा संयोग दीक्षा संसार से छूटना हो उनका उपदेश दीक्षा संतोष हो और पावन तो वे बारह सूर्यों के अनंत सूर्यों के दर्शन को उपलब्ध हो।

वे उस परम सूर्य को जानने में समर्थ हो जाते हैं जो जीवन का चेतना का उद्गम आधार आश्रय सब कुछ है और यह सूर्य कहीं बाहर खोजने नहीं जाना पड़ता यह सूर्य भीतर ही छिपे लेकिन हम भीतर जाते ही नहीं बाहर है अंधकार भीतर है प्रकाश

और बाहर कितने ही सूर्य हों तो भी अंधकार मिटता नहीं शाश्वत है ख्याल किया आपने बाहर ख्याल किया आपने कि कितने ही सूर्य कितने अनंत वर्षों से प्रकाश देते हैं लेकिन अंधकार शाश्वत सूर्य आते हैं जाते हैं जलते हैं बुझते हैं क्योंकि आप आपने सोचना कि सूर्य सदा जलते रहते हैं उनका भी जन्म है और मरण कितने ही सूर्य जन्मे और मिट गए यह हमारा सूर्य बहुत नया है

इस से बुजुर्ग सूर्य भी हैं आकाश में अब तक वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई तीन अरब सूर्यों की गणना वे कर पाए यह भी अंत नहीं है यहां तक हमारी अभी पहुंच है रोज कोई एक आध सूर्य मरता है कोई नया सूर्य पैदा होता रहता है अस्तित्व के किसी कोने में कोई सूर्य मरता है बुझ जाता है राख हो जाता है बिखर जाता है अस्तित्व के किसी दूसरे कोने में नया सूर्य पैदा होता जाता है

अनंत अनंत वर्षों से शाश्वत कहें सूर्य जलते हैं लेकिन अंधेरा शाश्वत है सूर्य आते हैं और चले जाते हैं अंधेरे का कुछ बिगड़ता नहीं सुबह सूर्य निकलता है हमें लगता है अंधेरा खो गया सिर्फ छिप जाता है। हमें दिखाई नहीं पड़ता कहना चाहिए या हमारी आंखें इतनी आवृत हो जाती हैं सूर्य के प्रकाश से कि अंधेरे को देख नहीं पाती सूर्य थक जाता है ढल जाता है अंधेरा आप नहीं

अंधेरे को आना नहीं पड़ता वो अपनी ही जगह है, ख्याल किया प्रकाश को आना पड़ता है अंधेरा अपनी जगह ठहरा हुआ है कल सूर्य हमारा बुझ जाएगा अंधेरा शाश्वत होगा सूर्यों का जीवन है अंधेरा शाश्वत मालूम होता है अंधेरा कभी नहीं मिटता सदा है दिया जल जाता है

लगता है मिट गया दिया बुझ जाता है पता चलता है जरा भी कंपित भी नहीं होता प्रकाश तो कपता भी है अंधेरा कपता भी नहीं अकंप बाहर ऐसा है अंधेरा शाश्वत है प्रकाश क्षण भर को है चाहे दिए का हो और चाहे सूर्यों का हो उसका भी क्षण है एक मूवमेंट है और खो जाता है भीतर इससे उल्टी स्थिति है

प्रकाश शाश्वत है अंधेरा क्षण वर्ग है कितना ही हम अज्ञान में भटके और अंधेरे में जाएं और कितने ही पापों में उतरें और नरकों की यात्रा करें भीतर के प्रकाश में कोई अंत नहीं पड़ता अकम पाप आते हैं चले जाते हैं नरकों की यात्रा होती है और समाप्त हो जाती है

और जिस दिन भी हम लौट के भीतर पहुंचते हैं हम पाते हैं वहां शाश्वत प्रकाश है भीतर शाश्वत प्रकाश है बाहर शाश्वत अंधेरा है बाहर क्षणिक प्रकाश होता है भीतर क्षणिक अंधेरा होता है जो ऐसी चित्त दशा को उपलब्ध होता है ऋषि कहते हैं वो आनंद सूर्यो का अनुभव करता है बारह तो केवल दर्जन की सीमा है दर्जन की सीमा है इसलिए बारह

मारा का मतलब ज्यादा से ज्यादा सूर्य उसके भीतर पड़ जाते प्रकाश बहुत भिन्न क्योंकि बाहर जो प्रकाश क्षण भर के लिए होता है या योग भर के लिए उसका स्रोत है सूरज से आता है दिए से आता है जो भी चीज किसी स्रोत से आती है वो स्रोत के चुक जाने पर नष्ट हो जाती है दिए का तेल चुक जाता है

ज्योति बुझ जाती है सूरज की ऊर्जा नष्ट हो जाती है सूरज चुट जाता है वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 4000 साल यह सूरज और चलेगा बस 4000 साल बाद यह बुझ जाएगा इसके बुझने के साथ ही हमारे हमारा जीवन, ये पौधे ये हम ये सब बुझ जाएंगे क्योंकि उसके बिना किरणों के हम नहीं हो सकते जहां स्रोत है और सीमा है वहां तो सभी चीजें क्षणिक होंगी भीतर जो सूर्य है

अगर ठीक से कहें तो वहां कोई स्रोत नहीं है सोर्सलेस लाइट वहां कोई स्रोत नहीं है स्रोत रहित प्रकाश है इसलिए वो कभी चुपता नहीं इसलिए अंधेरा नहीं चुपता बाहर क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है अंधेरा कहां से आता आपको पता है कहीं से नहीं आता बस अंधेरा है उसका कोई स्रोत नहीं है इसलिए तेल चुपता नहीं जिससे कि अंधेरा आता हो

इसलिए दिया मिटता नहीं जिससे अंधेरा आता हो इसलिए सूरज समाप्त नहीं होता जिससे अंधेरा आता हो अंधेरा है ठीक ऐसे ही जैसे बाहर अंधेरा है भीतर प्रकाश है बिना स्रोत के स्रोत रहित जो स्रोत रहित है वही शासक हो सकता है जो स्रोत रहित है वही नित्य हो सकता है जो स्रोत रहित है वही सदा हो सकता है बाकी सब चुप

निरालं होकर जो संयोग को उपलब्ध होते संयोग के संतोष को संयोग के पावनता को वे उस स्रोत रहित प्रकाश को पा आज इतना ही अब हम उस स्रोत रहित प्रकाश की तरफ चले दो तीन बातें ख्याल में ले लें आंख पर सभी को पट्टियां बांधनी है जिनके पास पट्टियां ना हो वो प्राप्त कर लें

कान में पहला डाल लेना है ताकि कान भी बंद हो जाएं और अपनी शक्ति पूरी लगानी है मुझे कहना ना पड़े दस मिनट जब पहले चरण में श्वास लेनी है तो पूरे प्राण लगा देने पूरे प्राण लगेंगे तो दूसरे चरण में प्रवेश होगा फिर दूसरे चरण में इतना कूदना है इतना नाचना चिल्लाना हंसना रोना है कि सारे प्राण संयुक्त हो जाए

जब दूसरा चरण पूरी शक्ति से होगा तो तीसरे चरण में प्रवेश होगा तीसरे चरण में हंकार करनी है हु, हु, इतने जोर से आवाज करनी है कि नाभि के तल तक उसकी चोट पहुंचने लगे और कुंडलनी पर उसका धक्का लगे और कुंडलनी जगने लगे और ऊपर की तरफ दौड़ने लगे तो वे बारह सूरी जिनकी हम बात कर रहे हैं वे हमें दिखाई पड़ने शुरू हो सकते हैं और एक आखिरी बात ध्यान के बाद जिनको पड़े रहना हो

बाद में भी मेरे समाप्त कर देने के बाद भी जिनके मौज हो वो पीछे भी पड़े रह सकते हैं और जैसे ही मैं कहूं दस मिनट चुप हो जाना है उसके बाद फिर जरा भी आवाज नहीं फिर कोई आवाज नहीं करेगा ना नाचेगा ना डोलेगा दस मिनट जब चुप होना है तो बिल्कुल सन्नाटा और शून्य हो जाना है अगर कोई मित्र यहां देखने भी बाहर आ गए हो तो दूर हट जाए

पहाड़ी पर दूर बैठ जाएं और वहां बातचीत ना करें चुपचाप देखते रहे लोगों को शुरू हाँ, करें जिनको वस्त्र अलग करना हो वो अलग कर दे बीच में भी वस्त्र अलग करने का ख्याल आ जाए तो चुपचाप अलग कर दे लेकिन दूर दूर फैल जाएं

शुरू करें दस मिनट के लिए पहला चरण स्वास ही श्वास रह जाए ये घाटी श्वास से ही भर जाए सब भूल जाए सिर्फ श्वास रह जाए जस्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट फास्ट तेजी से तेजी से तेजी से

से जोर से जोर से जोर से आनंद से जोर से श्वास ही रह जाए

रह जाए जाये। भूल जाए सब श्वास ही श्वास रह जाए जोर से जोर से चोट करें चोट करें चोट करें श्वास ही श्वास श्वास श्वास

लगाए फिर हम दूसरे चरण में चलेंगे जोर से जोर से जोर से श्वास ही श्वास जोर से चोट करें शरीर की शक्ति को जगाएं जोर से जोर से

Allah oh, oh, oh, oh.

से चार मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं श्वास ही श्वास रह जाए सब भूल जाएं श्वास ही श्वास रह जाए जोर से चोर करें

तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें जोर से जोर से आनंद से भर जाए सुहासी स्वास सुहास स्वा, जोर से जोर से, जोर से।

बचे हैं जब मैं एक, दो, तीन तो पूरी ताकत लगा दें जोर से मिनट बचे हैं जोर से जोर से जगाएं जगाएं शक्ति पर चोट करें जगाएं पूरी घाटी कोलाहल से भर जाए जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, जोर से।

जोर से जोर से छोड़ा फीके एक मिनट बचा है एक पूरी ताकत लगा के नाचिए। जोर से जोर से दो पूरी ताकत लगाएं, दो दो दो जोर से तीन पूरी ताकत लगा दें तीन पूरी ताकत लगा दें

पूरी ताकत लगाएं फिर हम दूसरे चरण में चले पूरी ताकत लगाएं पूरी ताकत लगाएं बिल्कुल ठीक जोर से जोर से जोर से अब दूसरे चरण में प्रवेश करें अब नाचें कूदें चिल्लाएं दस मिनट तक शरीर को नचाएं कूदें चिल्लाएं हंसे रोए

जोर से चिल्लाएं, नाचें हंसे रोएं, जोर से आनंद से नाचें, चिल्लाएं, रोएं, हंसे आनंद से नाचें, नाचें, नाचें। नाचे।

के नाचें शक्ति गई उसका उपयोग करें

हैं पूरी शक्ति लगाए फिर हम तीसरे चरण में चले

करें नाचे हंसे चिल्लाए नाचे हंसे चिल्लाए

भर जाए और नाचे आनंद को नाचने दे नाचने दे नाचने दे नाच

से भर दे। तीन मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं।

लगाए एक मिनट बचा है पूरी शक्ति लगा दें एक चिल्ला आनंद से नाचें

रहे नाचते रहे हु की आवाज करें हूं कार करें नाचे हूँ के साथ नाचे दस मिनट के लिए हु की आवाज के साथ नाचें नाचें हु नाचे हु नाचें नाचें हु

che na che hook hook

से हु हु हुक हुंकार से भरते हैं पूरी घाटी को हु

फिर हम चौथे चरण में विश्राम करेंगे जो थक जाएगा वही विश्राम में जा भी सकेगा जोर से जोर से नाचें, आनंद से नाचें, नाचे हूँ, हूँ, हूँ, हूँ, हूँ, हूँ। पागल हो जाएं पांच मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाएं, जाए

नाचें पागल हो जाएं पांच मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाएं पागल हो जाएं बिल्कुल पागल हो जाएं बिल्कुल पागल हो जाए हु नाचें आनंद से हु

नाचे खुदे आख ही सक्ति फट्टी कर ले हु दो मिनट की बात है पूरी ताकत लगा दे

बंद कर दें, चौथे चरण में प्रवेश करें बिल्कुल मृतवत हो जाएं, जैसे मर गए। आवाज बंद बिल्कुल छोड़ दें आवाज चिल्लाना नाचना डोलना सब छोड़ दें, सब छोड़ दें, जरा भी आवाज नहीं बिल्कुल सन्नाटा हो जाए जैसे यहाँ कोई भी नहीं दस मिनट के लिए बिल्कुल गहरी मृत्यु में उतर जाए वही अमृत का द्वार है

बिल्कुल मर जाए लहर सागर में खो गई बिल्कुल आवाज नहीं सब आवाज छोड़ दे बिल्कुल पता देना चाहिए कि यहाँ कोई मरघट हो जाए बिल्कुल मरघट हो गई मर गए अपनी तरफ से मर गए और परमात्मा के जीवन में प्रवेश बिल्कुल मर जाए

शरीर को ऐसा छोड़ दें जैसे मिट्टी में मिल

जमीन से एक हो गया मिट्टी में मिल गए बचे ही नहीं मिट गए परमात्मा ही बचा लहर नहीं बची सागर ही बचा मिट्टी में मिल गए शरीर को छोड़ देने से मर गया

गहरी शांति भीतर उतर जाएगी खन्ना छा जाएगा शांति से भर जाएगी प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा जैसे अनंत सूर्यों का जन्म हुआ भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा रोण तो रोण प्रकाश से भर जाएगा

इतर प्रकाश प्रकाश सबो प्रकाश का सागर है

आलोक ही आलोक आनंद भीतर आनंद के झरने पूछने लगेगा भीतर आनंद की लहरें दौड़ने लगे भीतर आनंद ही आनंद दौड़ने लगेगा पैर से सिर तक आनंद की लहरें दौड़ने लगी आनंद

आनंद के जाएं, यही परमात्मा का आनंद में डूबे चारों परमात्मा परमात्मा ही दिखाई पंडित उसी का होगा स्पर्श उसी की होगी श्वास उसी की होगी धड़कन चारों ओर बाहर इधर परमात्मा की परमात्मा मौजूद अनुभव करें

अनुभव करें परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं संयोग दीक्षा, जाए। एक हो जाए चारोर अनंत तक फैले हुए अस्तित्व के साथ एक हो जाए संयोग

चारों ओर वही मौजूद है एक हो जाए एक हो जाए अपने को खोल

आनंद ही आनंद आलोक आलोक परमा

खो गए खो गए मिट गए समाप्त हो गए वही रह गया जो सदा से

आनंद से रह गया आलोक ही आलोक चारों ओर परमात्मा मौजूद है अनुभव करें उसकी उपस्थिति अनुभव करें वही भीतर वही बाहर आती आतिश्वास में भी वही जाती श्वास में हृदय की धड़कन धड़कन में वही अनुभव करें अनुभव करें उसकी मौजूदगी को उसके स्पर्श को उसके आलिंगन को अनुभव करें संयोग दीक्षा

आनंद आलोक ही आलोक परमात्मा चारों ओर मौजूद है अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें

दोनों हाथ जोड़ ले सिर उसके चरणों में झुका दें अकेले अपने किए तो कुछ न होगा उसके सहारे की जरूरत है अकेले अपने आलम्बन से तो कुछ न होगा उसका हाथ चाहिए उसका सहारा चाहिए दोनों हाथ जोड़ ले उसके चरणों में सिर रख दे

अकेले अपने से तो कुछ न होगा दे दे उसे धन्यवाद अनुग्रह स्वीकार कर ले पूरे प्राणों से हाथ जोड़ कर अपने हृदय में कहे प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है

अब दो मिनट अपने आनंद को प्रकट करना

अपने आनंद को प्रकट करना है करें दो मिनट के लिए अपने हृदय को प्रकट करना है करें जो भी हृदय में आता हो उसे प्रकट हो जाने दें

Bambooda, bambooda, bambooda, bambooda.

ध्यान से वापिस ध्यान से वापस लौट आए जिन्हें अभी भी पड़े रहने का मन हो वो दस पंद्रह मिनट

रह सकती है सुबह की बैठक